चाहे गांव हो चाहे परिवार हो चाहे संस्था हो वहां सब जगह पे ये बातें मिल ही जाती है तो बोले मैं उनके लिए पहले यह आहुति देता हूं दे प्यो अहम भागदे हम ते तेमा तृप्ता सर्वे काम तर्पयतु स्वाहा वे सब तृप्त होकर के मेरी इस आहुति से तृप्त होकर के मेरे लिए सब कामनाओं को पूरा करने वाले हो जाए मेरी कामनाओं को तृप्त करने वाले हो जाए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 कुछ गान आदि होते हैं शाम के वो किए हुए हैं हिंक्रिय मान हैं कर चुके हैं कर रहे हैं इसी तरह से उदगीतम असी उदगी उदगीय मानम असी उसका भी गान किया जाता है श्रवितम असी श्रावितम असी प्रत्याश्रावितम असी तो सुनाया गया है और सुना के जो वापस उत्तर दिया जाता है वो किया हुआ है तू तेरे बारे में बोला गया है प्रत्युत्तर किया गया है आर्त संतिप्तम असी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 अन्य की निंदा ना करें अरे इसमें तो यही नहीं है इसमें तो यही नहीं है ये तो ये है उसकी न्यूनताओं को भी हम देख सकते हैं लेकिन न्यूनता नहीं देखनी उसकी श्रेष्ठता देखनी अच्छा इसमें, इसमें ये गुण है इसमें ये गुण है इसमें ये गुण है ऐसी भावना से लेते हैं वो मनोप्रसन्न प्रसन्न होकर और फिर हम महानता की तरफ बढ़ते हैं तो अथईनम उत्तीच उसको ऊपर उठाता है और कहता है आमंसी मैं जमानता हूं कि तुम पूर्ण हो आमसी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 लेकिन इस मंत्र में पहला जब ले सेवन करेगा तो उसमें बस इतना ही अंश लिया तत्सवितुर्वण्यम फिर ये मधुवातारितायते मधुक्षरंति सिंधवा माध्वीर्ण ओषधि संतु औषधि और भू स्वाहा ये एक मंत्र बना दिया इन्होंने तो तत्सवितुर्वण्यम एक भाग ले लिया अब मधुवातारितायते ये ऋग्वेद के नब्बे सूक्त का ऋग्वेद के प्रथम मंडल के नब्बे सूक्त का छठा मंत्र है छह सात आठ मां तीन मधुमधु के सू मंत्र हैं और अभी आगे भी उन दोनों का ग्रहण है ये छठा मंत्र है तो मधुमधु शब्द मधुमान मधुमति ऐसे ऐसे शब्द आते हैं मधु का मतलब मीठा होता है छेद होता है बहुत श्रेष्ठ होता है और अच्छा लगता है हमें हमारे लिए बलकार होता है तो मधु के लिए कहा जाता है उसको पचाने की भी जरूरत नहीं होती है जैसे कि ग्लूकोज होता है चक्कर तो को तो फिर भी पचाना होता है वो पचा हुआ होता है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 अब उसमें प्रशंसा है कि वायु जो है वो भी मधु है समुद्र भी नदियाँ भी मधु का वाहन कर रही हैं हमारी वायु भी बहुत पवित्र है ऐसे मधु से युक्त हो हमारी नदियाँ भी ऐसी पवित्र हैं मधु से युक्त हैं यानी जो मैं जल पी रहा हूँ जो मैं सांस ले रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा है ये भी साथ में बोल रहा है ये कामना हम सबकी रहती है आज प्रदूषण में रहते हैं तो हमारी इस तरह की भावनाएं होती हैं ये तो उस समय भी बात रखते थे ये सब चीज़ें देखो कितनी श्रेष्ठ हैं पवित्र हैं माधवीर न संतु औषधि सारी औषधियां अन्नादि हमारे लिए मधु बने और भू स्वाहा गायत्री मंत्र से पहले जो व्याहृति होती है भू भू स्वह उसमें से भू को यहां पर लेकर के स्वाहा ये किया और ऐसा करके एक ले लेता है एक बात सेवन कर लेता है दूसरे के लिए करता है भर्गो देवस्य से धीमय ही गायत्री का दूसरा प, पद हो गया और फिर आगे ये मंत्र अगला ले लिया इन्होंने सातवां मंत्र है ये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 आगे आठवां मंत्र है ये ऋग्वेद का उसी प्रथम मंडल के नब्बेवें सूक्त का आठवां मंत्र मधुमानो नो वनस्पतिर मधुमा अस्तु सूर्य माधवीर गावो भवंतुना हमारे लिए वनस्पतियां मधु हो सूर्य मधु हो गायें मधु हो और स्व स्वाहा स्व तीसरा भाग ले लिया ये तीसरी बार खा लिया अब इसके बाद में चौथी बार और लेना है तो उसके अंदर सबको इकट्ठा करके करता है सर्वांश्च सावित्रीम अनुवाह पूरी सावित्री को यानी पूरे गायत्री मंत्र को बोलता है सविता देवता वाले मंत्र को तो तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धीमय धियो यो न प्रचोदयात अब चौथी बार इस पूरे को बोलता है इकट्ठा पहले टुकड़े टुकड़े में बोला था तो सर्वांश सावित्रिम अनवाह सर्वाश्च मधुमती और जो ये जो मधु वाले मंत्र थे तीन इन तीनों को एक साथ बोलता है सर्वाश्च मधुमती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 अब अपनी संतान को दे मतलब तो दूसरे की संतान को वो अपना नहीं मान रहे लेकिन कहा अंत्यवासी हो दूसरे की भी संतान हो अंतेवासी होनी चाहिए संतान है वो तो कुल परंपरा को वहन कर ही रही है उन गुणसूत्रों को बहन कर ही रही है जो उस परंपरा में रहे हैं जो गुणसूत्र पीढ़ियों से बने हैं वहाँ पर जिस तरह के संस्कार पढ़े हैं वो आगे अपनी संतति में तो जा ही रहे हैं और अपना अंत्यवासी हो दूसरे कुल में उत्पन्न हुआ हो लेकिन उसको शिक्षा दी है उसने पता है कि ये अच्छा है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 क्या क्या उदम्बर श्रुवाह श्रुआ जो होता है जिससे कि आहुति देते हैं वो भी उदुम्बर का होता है गुलर का उदम्बरश चमस दूसरा पात्र जिसमें रखते हैं चमस वो भी उदम्बर का बनता है औदुम्बर इधम जो समिधाएं हैं वे भी उदम्बर की होती हैं, गुलर की और औदुम्बर या उपम उप, उप जो उपमंथनी होती है मंथन करने वाली हिलाने डुलाने वाली वो भी गुलर की ही, ही बनती है गुलर की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 और वो उपयोगी भी अधिक होती हैं कठोर चीजें तो ऐसी संविधाओं को लकड़ियों का यहां पर प्रयोग है इसमें उदुंबर को श्रेष्ठ मान करके कथन किया गया अब इसमें क्या करते हैं दश ग्राम्याणी धान्याणी भवंती दस धान्य होते हैं और वो ग्राम्य धान्य होते हैं गांव में होने वाले खेती करके जो उत्पन्न किए जाते हैं उनको ग्राम्य अन्न कहते हैं और एक होते हैं अरण्य जंगल के जंगली जो कि वैसे ही उग जाते हैं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 वो कह रहा था ये रोटी तो मेरे को पसंद नहीं है इधर कोरिया और इधर का कोई व्यक्ति थे वो तो चावल या दूसरे ढंग से चीजें खाते हैं ना उनको रोटी खाने को नहीं होती है कैसे रोटी खाएं ये नहीं पता होता जैसे हमारे को पता नहीं होता ना कौन सा काटा पकड़ करके खाए <laughs> वो बसाल डोसा और वो सब कुछ इनको खाने को नहीं होता है तो कैसे खाए ये हमें पता नहीं होता है जामनगर में मैं था तो एक विदेशी व्यक्ति उधर कहीं जापान वगैरह के थे अब वो खाना तो हमारा जैसा था वो भोजनालय में मैच में था वो भी आके बैठ गए उनको ये नहीं समझ में आया कि मैं रोटी खाऊं कैसे पहली बार आए थे अब वो रोटी को रोटी तोड़ी भी नहीं जाती उनसे वो या तो दोनों हाथों से तोड़ते एक से तो थोड़ा ही नहीं जाता उनसे अब उसने सोचा कि कैसे खाऊं तो उन्होंने रोटी के ऊपर बताया भी नहीं हमारी कोई बात भी नहीं लेकिन देख रहा था हमें पास में तो बाद में बताया तो सब्जी लेकर के और उसमें चारों और उसको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 एक होता है इनको भिगो दिया और भिगो करके पीस लिया अब जैसे कि इडली डोसा बनाते हैं तो उससे पहले उड़द मूंग ये जो चावल है इनको भिगो देते हैं भिगो करके उनको पीसते हैं पीस करते हैं तो वो पिस्ट कहलाता है सूखे को पीसेंगे तो वो चूर्ण कहलाएगा उसको पिष्ट नहीं बोलते पिष्ट वो पेस्ट जो पेस्ट पिस्ट एक ही बात है तो अवले की तरह से लेप जैसा होता है तो वो गीला ही होना चाहिए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 भाष्य ही नहीं किया है बोले ये अध्यात्म से संबंधित ही नहीं है उपनिषद को तो वो अध्यात्म में लेकर के चलते हैं अध्यात्म है अध्यात्म की प्रधानता है लेकिन अब ये जो हमें उपलब्ध हो रहा है ये तो है यहां पर है नहीं तो ब्राह्मण ग्रंथ का भाग तो है ही उपनिषद में इसको ना भी लें तो ब्राह्मण ग्रंथ में तो है ही इस सारी प्रक्रिया में इन्होंने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 ठीक है उनके लिए साधु संतों के लिए ब्रह्मचारियों की दृष्टि से वो ठीक नहीं है वो नहीं उस विषय को मैं जाना चाहते लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग है जो गृहस्थ में रह रहा है उनके लिए ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं और उसको अगर वेद में लिखा गया है ऐसे वेद मंत्र हैं निरुक्त तो में भी आते हैं यहाँ भी आते हैं इसको हम कहाँ तक हटाओगे आप इसको गलत कह करके तो हम वेद को ही गलत कहते हैं ईश्वर को गलत कहते हैं हम ऋषियों को गलत कहते हैं इन आर्ष ग्रंथों को हम गलत कहते हैं उनकी निंदा करते हैं क्योंकि हमने शालीनता या श्लील या अश्लील की परिभाषा आपने ढंग से गढ़ रखी है आज के समय में जैसा है जिस परिस्थिति में हम पले बढ़े हैं वैसा ही हमारी हमारा भी मन रहता है वैसी ही हमारी मानसिकता रहती है तो हमें वो स्वीकारे नहीं होता और अच्छे -च्छे, अच्छे अच्छे अच्छे जो कुछ पढ़े लिखे हैं वैसे सब बातें करेंगे लेकिन कुछ जगह पर वो नहीं कर सकते उन बातों इतने खुले नहीं होते आजकल कहते हैं सब चीजें बहुत खुल करके आ रही है बोल्ड है बहुत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 अपनी सत्यव्रत जी वाली जो पुस्तक है, है, है इसमें इसका संस्कृत भाग नहीं लिखा हुआ है। वो छूट गया है इसमें, और केवल अर्थ-अर्थ दिया हुआ है, संस्कृत भाग और जगह अपने को मिल जाता है वहां से देख सकते हैं लेकिन अर्थ तो इन्होंने लिखा ही है जैसे कि इन्होंने देखिए शिष्य का पौतिशा पौतिमाशी पुत्र इसने कात्यायनी पुत्र से ये शिक्षा ग्रहण करी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 ओम, ओम, ओम। सभी को साधारण विवादन ऑप्शन